द्वेश ये जीव को बंधन देते हैं और जहां अपनी रुचि होती है वो रुचि वाला काम करेगा तो फंसेगा इसीलिए गुरुजी रुचि एक डॉक्टर थे वो ध्यान में बैठे थे उड़िया बाबा के आश्रम में और दूसरे किसान थे बाबा के आश्रम में साधु बन गए समर्पित हुए तो खेती करते थे किसान का से क्या करता है कास्तकारी करनी हो तो आश्रम में काय को आया हमारे आश्रम में, में भी लेके हल जोतने लग गया जा फिर अपने घर नहीं बोले बाबूजी सेवा थी बाबा जी अरे सेवा थी काय की अपनी रुचि थी तुम्हारी सेवा सेवा रुचि के अनुसार इधर करने को आया है तो क्या मिलेगा बैठो आंखें मोहन के ध्यान करो आज डॉक्टर को जाके हिलाया अरे डॉक्टर के बचे आंख बंद करके बैठा है भगवान भाग जाता है क्या तेरा आंख बंद करने से भगवान मिल जाएगा उठो जाओ हल चलाओ अब डॉक्टर से हल न चले अब किसान से ध्यान न हुए तो दूसरे बाबा ने कहा उसको तो किसान की तो रुचि थी सेवा में हल चलाने में डाक्टर को ध्यान लग रहा था अरे बोले रुचि के अनुसार तो यहाँ भी तो आके फंसेंगे क्या जहाँ रुचि है वही तो तोड़ना है राजकोट की रुचि ले डूबेगी ऐसा डूबेगी कि फिर रोने चुप कराने वाला नहीं मिलेगा ऐसा फँसायेगा गुरु करने का मतलब ही ये है कि आपकी रुचि को काट कर ऊपर उठा दे रुचि के अनुसार छुप छुप के करना आश्रम के आदमी ले जाके उधर करना ये बहुत आगे चल के बहुत तकलीफ देगा हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रुचि के गुलाम को बहुत तकलीफ पड़ेगा अपने मन में जो आता है आइडिया से तो कई जन्मों से करते रहते हैं अपने मन के अनुसार तो इस जन्म में भी गुरु के समर्पित होके भी मन के अनुसार किया तो क्या झक हमारा वो है गुरु जो दो बाल कटवाते तो गुरु से पूछते ना आए तो क्यंगाबाद थी राजकोट जवाई खबर नहीं पड़े पर भारू त्या बने काम आश्रम में छोकरा ले जाए बीजू तीजू आग जता कर्मनी गति बहु जता जता एक्सीडेंट में जता रहो हज बहुत थिन भटकव पड़े रुचि बहुत तंग करती कबीरा वे नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि को कहते और गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर भगवान और हरि हरि रुठ जाए तो गुरु बचा लेगा गुरु रूठे तो हरि नहीं बचाते जो मनमाना करते वो तो गुरु से गुरु को रूठाने का धंधा करते हैं गुरु बोले आप सुनकर सत्य भर से पति क्यों एटलू करी दे गुरु हृदय थे आम काटी दे तो पती गेला तो आई बनू ए वक्त खबर ना पड़े वर्ष बे वर्ष पांच वर्ष लागे पी पू जल्दी गुरु करें नही उदारता है बाकी गुरु लगे मनमुख थे तो वही जाए आरती के बाद बोलते स्वामी मोहेन अभिशारियों चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत है अमरा जो तमने गणा हो फा देवा गुरु तो तेज बीजा न मिला बीजा गुरु स्वामी मोहिने बिसारियो चाहे लाख लोक मिल जाए हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना इसलिए गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना कल्याण कर लेना चाहिए संसार अपना घर नहीं है संसार में सदा रहना नहीं है और संसार की चीज ले भी नहीं जाना है इसका उपयोग करके ईश्वर को पाना है ठीक है मन का बुद्धि का पर का सब चीज का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए हो इसको बोलते सत्य का संग हाँ पढ़ो